प्रश्नोत्तर दीप मारा शास्त्र समीक्षा जिज्ञासा ऋत और सत्य में क्या अंतर है समाधान ये दोनों वस्तुतः सत्य के ही वाचक हैं परंतु परंपरा से इनमें थोड़ा अंतर मानते हैं भाष्यकार भगवान ने कहा है ऋतम ऋतम यथाशास्त्रम यथा, यथा कर्तव्यम बुद्धौ सुपरिनिश्चित निश्चितम अर्थम तैतृपनिषद भाष्य जैसे शास्त्र ने निर्णय करके आदेश दिया सत्यम इसका नाम ऋत है और इस आदेश को आपने जीवन में धारण किया तो उसका नाम सत्य है जिज्ञासा शास्त्र कहता है कि सृष्टि नाम रूपात्मक है यहाँ नाम का स्वरूप क्या है क्या नाम का नाश नहीं होता क्या सारी सृष्टि नाम के अंतर्गत है समाधान बिना नाम के कोई रूप देखा है आपने नाम माने वाक्य शब्द और रूप माने अर्थ चक्षु का विषय तो रूप है ही उससे भिन्न इंद्रियों के जो विषय हैं वे भी रूप के अंतर्गत आते हैं व्यवहार में हम समझते हैं कि वस्तु अर्थ पहले बनती है बाद में उसका नाम रखा जाता है जैसे पहले बालक पैदा होगा और फिर उसका नाम रखा जाएगा यह यज्ञ दत्त है परंतु सृष्टि के मूल में ऐसा नहीं है वहां तो नाम पहले है और उससे अर्थ की उत्पत्ति होती है जब हम कोई शब्द सुनते हैं तो उसकी लिपि ध्यान में आती है परवह आकृति नाम शब्द का स्वरूप नहीं है क्योंकि आकृति नेत्र का विषय है और नाम केवल स्रोत्र से ग्राह्य है इसलिए जो हम कान से सुनते हैं वही नाम का स्वरूप है इसमें और भी सूक्ष्म विचार है जिस शब्द को हम नाम समझ रहे हैं वह भी वास्तविक नाम नहीं है केवल संकेत मात्र है जैसे हमने आम शब्द का संबंध एक फल विशेष के साथ समझ रखा है अंग्रेजों ने मैंगो शब्द का संबंध उसी फल से बना रखा है अब उस फल का वास्तविक वाचक आम है या मैंगो यह एक विचारणीय बात है इसलिए वस्तुतः शब्द का स्वरूप ज्ञानात्मक होता है मैंगो वाले और आम वाले दोनों के अंदर ज्ञानात्मक रूप एक ही है आम के विषय में ज्ञानात्मक वृत्ति दोनों में समान है और वही नाम का वास्तविक स्वरूप है शिष्टकर्ता हिरण्य के पास जो शब्द है वह ज्ञानात्मक है उस ज्ञान को लेकर जब वह भू इस शब्द का उच्चारण करता है तो भूलोक उत्पन्न हो जाता है अतः नाम पूर्व में है और अर्थ बाद में आता है पर समि में दोनों एक ही है जब सीमित अहमता में व्यष्टिभाव में आते हैं तो नाम से अर्थ भिन्न मालूम पड़ता है व्यक्ति या वस्तु के नाश से रूप का नाश होता है नाम का नहीं मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया अब जो उसका रूप शरीर दिखाई दे रहा था वह नष्ट हो गया परंतु नाम तो रहता है इसीलिए बृहदारण्य उपनिषद में जहाँ कलाओं की चर्चा आई तो पंद्रह कलाओं को नासवान बताया और नाम को नित्य कहा पुरुष के मरने के बाद भी नाम शेष रहता है इसका मतलब हुआ कि नाम में ही रूप कल्पित था वह नाम भी वर्णात्मक नहीं बल्कि ज्ञानात्मक है ज्ञान से अतिरिक्त ना, ना नाम है न ना रूप है कोई कुम्हार घड़ा बना रहा है उसके अंदर घड़े का ज्ञान ना हो तो घड़ा नहीं बना पाएगा घड़े का जैसा ज्ञानात्मक स्वरूप उसके अंदर है वैसा ही घड़ा बनाएगा ज्ञान का शब्द से नित्य संबंध है और यह ज्ञान ही नाम का मुख्य स्वरूप है सारी सृष्टि नाम के अंतर्गत है यह बात सही है क्योंकि नाम पूर्वक ही सभी अर्थों की उत्पत्ति होती है